श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अचतुध्याय अपुंध देखकर महाराज युधिषि का शंका करना और अर्जुन का द्वारिका से लौटना संप्रस्थित द्वारिकायाँ ज्य्ण बंधो च पुण्यश्लोक विशेष कहते हैं सजनों से मिलने और पुण्यश्लोक भगवान श्रीकृष्ण अब क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए हुए थे व्यतीता सदा ना जाोर रूपाणी कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौट कर नहीं आए धर्मराजिर को बड़े भयंकर अपसकुन दिखने लगे काल से च गतिम रौद्राम विपर्यस्तूर्धर्मिलहम पापीयसीम नृलाम वार्ता क्रोध लो भारत उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती है लोग बड़े क्रोधी लोभी और असत्य असत्यपरायण हो गए हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यवहार व्यापार करने, करने लगे हैं जिम्ह प्राय साठ मिश्रम च पितृमात सुहृद्रातृ दंपती नाम च कलकनम सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है पिता माता सगे संबंधी भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है निमित्ता काले लोभाद्य धर्म प्रकृति दृष्टो वाचाज नृप कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपस्कुन होने लगे हैं यह सब देखकर युधिष्ठिर ने दे अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा युधिष्ठिरच संप्रेषित तो द्वारिकायाँ बंधो दीक्षाया ज्ञात च पुण्यश्लोकृष्णस च विचेषित युधिष्ठिर ने कहा भीमसेन अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वह वहाँ जाकर पुण्यश्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और संबंधियों से मिल भी आए गताधुना मासा भीम थे न तवानुजह ना जाति वेद वेदम अंजसाम तब से सात महीने बीत गए बीत गए किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूं कि उनके ना आने का क्या कारण है अभी देवर्षिणाम बिष्ट स कालोय उपस्थित यदात्मन आक्रीड भगवान शिक्षते कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें भगवान श्रीकृष्ण अपने लीला विग्रह का स्मरण करना चाहते हैं यस्मा संपदो राज्यम दारा प्राणाकुल प्रजा आसन सपत्न विजय लोकाश्युग्रहा उन्हें भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति राज्य स्त्री प्राण कुल संतान शत्रुओं पर विजय और स्वर्गवादिलोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है पश्योद्यासन्न रव्याग्र दिव्यान् भौमस दैहिकान्न दारुणसंसो दूरादय भीमसेन तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो देखो तो सही आकाश में उल्का पातादि पृथ्वी में भूकंपादय और शरीर में रोगादि कितने भयंकर अपस्कुन हो रहे हैं इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है उर्वक्षे बाहो मयम सुरंत्यंग पुनः पुनः वे पथुश्चापी हृदय आराधात विप्रिय प्यारे भीमसेन मेरी बाई जांघ आँख और भुजा बार बार फड़क रही है हृदय जोर से धड़क रहा है अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है विविशोद्यंत मादेत्यम आभि रौत्य अनला अन मा देखो यह सियारने उदय होते ही सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है अरे उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है सस्ता कुर माम सभ्यम दक्षिण पशवो परे वाह्र लक्ष भीम सेन् गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएँ करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं मृत्यु कपोतो कपो तोयम उलूकम प्रत्योलोक नैर इंद्रून्य मेक्षत यम मृत्यु का दूत पेडुखी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सुना कर देना चाहते हैं धुम्रा दिश परिधया कंपते भू सहा भीम निर्घात महान स्तः साम दिशाएं धुंधी हो गई हैं सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है बादल बड़े जोर जोर से घरसते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती ही रहती है वाय युर्वाति खरस पर सोरज सात शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब और खून बरसाते हैं सूर्य भत प्रभम पश्य ग्रह बरदम मिथोदी ससंकुलूतगण ज्वलित इवरोदसी देखो सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है नद्यो नदास्य क्षुभिता शरांसी च मनासी च नज्वन्तराद्य न काो यम कि नदी न तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं घी से आग नहीं जलती यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा न पिबंध स्तनम वत्सा न दुह्यंति चतर रुदंत्यश्रो मुखा गाव न शिष्य बछड़े दूध नहीं पीते गौवें दूहने नहीं देती गौशाला में गौवें आँसू बहा भाकर रो रही हैं बैल भी उदास हो रहे हैं देवता निरुदंती वम सिद्ध्युलती चवे च ग्रामा पुरुद्या कराश्रमा भ्रष्ट स्त्री और निरानंदा के मुखम दर्शयती न देवताओं की मूर्तियाँ रोसी रही हैं उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डुलती भी नहीं हैं भाई ये देश गांव शहर बगीचे खाने और आश्रम सिहीन और आनंद रहित हो गए हैं पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं मन ए तय महोत्तय नूनम भगवत पदई अरण्या पुरुष श्री भी इन बड़े बड़े उत्पातों को देख मैं तो ऐसा समझता हूँ निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा व्रज वज्र विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है रहित हो गई है ये चिंतस्तुष्टिष्टेन चेतसाज प्रत्यागम्रमण यदूपुर कपिध्वज सौनक जी राजा युधिष्ठि इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारिका से लौटकर अर्जुन आए तम पादतिपतिम यथापूर्वमातरम अधोवदनमिंदूनमत नयनाजो विलोक्यो बिघ्न हृदय विच्छाज नृप युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए मुंह लटका हुआ है कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा युधिष्ठिर युधिष्ठिवाच कच्चिदान स्वजना सतें मधु भोज दशारहा सात विष्टयः युधिष्ठिर ने कहा भाई द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु भोज दासारह आर् सात्वत अंधक और विष्णुवंशी यादव कुशल से तो हैं शूरो माता मह कचिन स्वस्थ्यावाथ महारिष मातुल सानुज कशिन कुशल्याल्वी हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं अपने छोटे भाई सहित मामा बसदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं सप्त स्वसार सत् पत्नियों मातु्य आस्ते आसते सस्ेम देवकी प्रमुखा स्वयं उनकी पत्नियाँ हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं कच्चिद्राजा हुको देवत्य समपुत्रोशाजह हृदय कस तो क्रूरो जयंतरणा आसते कुशल कस्ये चम शत्रु जित कच्चिदास्ते सुखम रावो भगवान सात्वताम प्रभो जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना नदिक उनके पुत्र कृतवर्मा अक्रूर जयंत गद सारन तथा शत्रुजीत आदि यादव वीर सकुशल है ना यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से है प्रद्युमन सर्विष्णुना सुखमास्ते महारथ गो निरुद्धो वर्षते विष्णु विष्णुवंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युमन सुख से तो है युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से है न सुषेणश्चारुदेष्णश्चाबोजाबवती स्त अन्य च काुदेशन जांबती नंदन सांब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्रीकृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है ना न तथा चौरदेवय सुनंद नंदी सातुष स्वस्या सते सर्वे राम कृष्ण अपि अमरते कुशलम अस्माक बद्ध सौहृदाय भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव उद्धव आदि और दूसरे सुनंद नंद आदि प्रधान यदवंशी जो भगवान श्रीकृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं सबके सब, सब सकुशल हैं ना हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं भगवान भी गोविंदो ब्रह्मण्डो भक्तवत्सल कश्चिपुर सुधर्माजा सुखमा से सु ब्राह्मण भक्त भगवान श्रीकृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना मंगलाय च लोकानाम क्षेमाय चवाय च आस्ते यदुलांबोधा आद्योन सखमान दंडगुप्ता क्रीडंती परमान महापौरुष का वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल परम कल्याण और उन्नति के लिए यदवंशरूप क्षीर सागर में विराजमान है उन्हें के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं यत्पाद यत्द कर्मणा मुख्यकर्मणा सत्याद यो दहस्त्रोषिता निर्जत्य संख्य तीसान शिशो हरंति भद्रायुधवलोचिता सत्य आदि सोलह हजार रानियाँ प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर कर के भोग योग्य तथा इन्हीं उन्हीं के अभिष्ट पारिजाति वस् पारिजातादि वस्तुओं का उपभोग करती हैं यदुदंडाभ्युदयानजीविरोप्रवीरा यद शकुतो भयामुहु अधिक्रमंत्यघ्रीम भिराशिताम बलात् सभा सुधर्मासतमोचिता यदुवंशीवीर श्रीकृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं कच्चितें नाम भ्रष्ट तेजा विभाष अलब्ध मानोवज्ञात कित चिरोचिता कि भाई अर्जुन यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना मुझे तुम श्रीहरी श्रीहीन से दिख रहे हो वहाँ बहुत दिनों तक रहे कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया भाव्य शब्दादि भीमंगलह न दत्तमुक्त अर्थिभ्य आशा युतम कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अवंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके कच्चितम ब्राह्मणम बालं गाम वृद्धम रोगिणम सिंहम शरणप नात्याक्षी शरण तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो कहीं किसी भी ब्राह्मण बालक गौ बूढ़े रोगी अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया कत्यम नागमो गम्याम गम्याम वत्यता तो पराजितो वाथो तम एरना सही पति कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए अपे श्वेत पर वृद्ध बालकान जुगुप्सित कर्म अन्न जदक्ष अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा तो तुम्हारे योग जो तुम्हारे योग्य न हो कषि प्रेष तमेनाथ हृदय नात्मबंधुना शून्योस्मी रही तो निमसे ते न्यथा हो न हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम श्रोहित भगवान श्रीकृष्ण से तुम रहित हो गए हो इसी से अपने को शून्य मान रहे हो इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो यते महापुराणे पारमहस्याम सहितायाँ प्रथम स्कंधे युधिष्ठिरतर्को नाम चतुर्दशोध्याय